भद्रं भद्रं भी भद्र कर्णे शृणुया मेवा भद्रम पशेम्क्षजत्रे सुुवानूसमदी तंजायु स्वस्न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्वेद स्वस्ताक्षो अनेमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शाति शांति, शांति ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिने यो योमद्याय दक्षिणात नमः ओम शांति शांति शांति शाति अथर्वेदी ब्राह्मणभाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हमलोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है चतुर्थ प्रकरण में आचार्य जी सौरायनी गार्गे के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासा को आचार्य पिपलाजी के सामने इन प्रश्नों के माध्यम से गार्गे ने रखा गार्गे की ब्रह्म विषयनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गार्गे के द्वारा किए गए पांच प्रश्नों में से क्रमतः प्रथम प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी दे चुके हैं द्वितीय प्रश्न के उत्तर ंडिका का व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न है इस कार्यक्रम संघात में तीनों अवस्था में कौन शरीर की सुरक्षा करता है कौन है जो शरीर की सुरक्षा कर रहा है जो शरीर का शरी, शरीर की सुरक्षा करेगा वह जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में अपना कार्य निरंतर करता रहेगा जो निरंतर कार्यरत रहेगा वही संरक्षक माना जाएगा तीनों अवस्था में शरीर का तो जागृत में तो बाह्य इंद्रिया मन और प्राण ये सब के सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं इसलिए नहीं कहा जा सकता निश्चित कि कौन तीनों अवस्थाओं में कार्यरत है लेकिन स्वप्न में बाह्य इंद्रियां अपने व्यापारों से ऊपरत होती है और प्राण तथा तो मन अपने व्यापार से युक्त रहते हैं तो वहां पर भी जो व्यापार रथ है ऐसे दो हैं इसलिए नहीं कहा जा सकता निश्चित नहीं किया जा सकता कि शरीर की संरक्षा प्राण कर रहा है या मन कर रहा है क्योंकि दोनों व्यापार कर रहे हैं मन जागृत में भी व्यापार कर रहा है स्वप्न में भी कर रहा है प्राण भी जागृत और स्वप्न दोनों में अपना व्यापार कर रहा है इसलिए स्वप्न में भी निश्चित नहीं हो पाएगा अब इन दो में से जिसका व्यापार सुसुप्ती अवस्था में नहीं होगा और उसको माना जाएगा शरीर का संरक्षक नहीं है और जो सुसुप्ति अवस्था में भी मन और प्राण में से व्यापार रत रहेगा व्यापार से ऊपरत नहीं होगा उसे माना जाएगा जागृत में भी स्वप्न में भी और सुसुप्ति में भी व्यापार रत व्यापार से ऊपरत नहीं व्यापार रत का अर्थ है अपने कार्य में निरंतर लगे रहना कार्य को छोड़ना नहीं ऐसा तीनों अवस्थाओं में निश्चित हो रहा है प्राण ही और बाकी जो दो प्रकार के करण हैं बाह्य तथा करण। इनमें से तो बाह्यकरण केवल जागृत में व्यापार व्यापाररत होते हैं और स्वप्न सुसुप्ति में व्यापारोपरत होता है मन जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में व्यापार रत रहता है सुसुप्ति में व्यापार से उपरत होता है और प्राण इन तीन अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में अपना जो प्राणन अपानन रूप व्यापार है वह करता निरंतर करता रहता है अरे प्राणन अपानन रूप व्यापार ही प्राण का शरीर की संरक्षा करता है तीनों अवस्था में इसलिए शरीर की सुरक्षा तीनों अवस्था में किसका कार्य है ये जो प्रश्न है आ, कानी कानी अस्विन जागृति इस वाक्य से गार्गे ने जो द्वितीय प्रश्न किया है आचार्य पिपला जी के प्रति उसका उत्तर दे रहे हैं तृतीय तथा चतुर्थ कंडिका में और इसके लिए ये कहा गया कि इस कार्यक्रम संघात में प्राण अग्निया ही जग रही है तृतीय कंडिका से प्रारंभ करके उत्तर दिया जा रहा है और वहाँ तीनों अवस्थाओं में प्राण ही जगते हैं यानी अपने व्यापार में निरंतर लगे रहते हैं ये जो कहा गया तृतीय कंडिका के प्रथम अवांतर वाक्य से तो उसमें सीधा प्राणाह जागृति ये न कह करके प्राणाग्नो जागृति ये कहा तो प्राणों के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ अग्नि शब्द का तो मुख्यार्थ होता है दहाक जलाने वाला जो अग्नि और वह मुख्य जो अग्नि शब्द का मुख्यार्थत्व का प्रयोजक दहाकत्व तो धर्म है वो प्राणों में तो नहीं है इसलिए प्राण के लिए माना जाएगा श्रुति में अग्नि शब्द का गौण प्रयोग है मुख्य प्रयोग नहीं तो गौण प्रयोग किसी शब्द का होता है यदि किसी अर्थ में तो उस शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाला कोई न कोई साम्य जिस अर्थ के लिए गौन रूप से प्रयोग किया जा रहा है उस अर्थ में दिखाना पड़ता है तो अग्नि शब्द का मुख्यार्थ जो है उसकी कोई न कोई समानता प्राणों में होगी तब तो माना जाएगा प्राण शब्द के लिए प्राण पदार्थ के लिए अग्नि शब्द का गौण प्रयोग इस दृष्टि से तृतीय कंडिका में अन्य अवांतर वाक्यों से पंच प्राणों में से तीन प्राणों को अग्निहोत्री के यहां विद्यमान जो तीन अलग अलग अग्निया हैं तदात्मक बताया उनका साम्य बताया गया प्राण और व्यान में प्रसिद्ध अग्निहोत्री के यहां तीन अग्निया हुआ करती हैं एक हैं गार्हपत्य नामक अग्नि दूसरी है आह्वनीय तीसरी हैं अनुवाह पचन कहो या दक्षिणाग्नि कहो इनमें से जो अपान वायु है उसे गारहपत्य के तरह गारह पत्य कहा गया और प्राण को आह्वनीय के तरह आह्वनीय कहा और दक्षिणाग्नि कहा गया व्यान को इनकी समानताएं इन तीन प्राण वृत्तियों में है अग्निहोत्री के यहाँ जो गारहपत्य अग्नि है वह निरंतर प्रगट रहता है जलता रहता है और वहीं से हवन के समय प्रातः आहूतिया और सायं आहूतिया देते समय आह्वनीय अग्नि को गर्भपत्य अग्नि से निकाल करके ले जाया जाता है हवन कुंड में तो जिससे आह्वनीय अग्नि को निकाल करके हवन कुंड तक ले जाया जाता है उसे कहा जाता है गारहपत्य अग्नि और जिसको ले जाया जा रहा है उसे कहा जा रहा है अग्नि तो प्रतिदिन जीवन में देखते हैं तो अपान कहा जाता है बाहर की जो वायु यानी निःश्वास हम लोग अंदर लेते हैं और वो जाकर के अपान का जो स्थान बताया गया है पहले वायु उपस्थ व स्थित होता है और वो कहा गया गर्हपत्य और जब प्राण का व्यापार शुरू होता है उच्छास तो उस समय वहीं से जहां प्राण जाकर अपान जाकर के स्थित हुआ वहीं से निकलना शुरू करता है प्राण और मुखनाशिका से बाहर निकलता है तो उश्वास हुआ कहा जाता है और निश्वास कहा जाता है मुखनाशिका से अंदर की ओर वायु चली गई आध्यात्मिक वायु तो वो हुआ निश्वास अपानन रूप व्यापार और प्राणन रूप व्यापार है उच्वास तो उसे रूप व्यापार करने वाला प्राण ऐसा लगता है प्रतीत होता है कि अपान से निकाला जा रहा है अपान से निकल कर के बाहर मुखनाशिका से जा रहा है तो गारहपत्य अग्नि से आव्वनीय अग्नि का प्रणयन होता है यहाँ अपान से प्राण का प्रणयन सा प्रतीत होता है ये साम्य है इस साम्य को लेकर के अपान को गारह पत्ते के तरह गारह पत्ते कहा और प्राण निकल रहा है अपान के स्थान से इसलिए माना जाता है प्राण आवनिय के तरह आवनिय और दक्षिण दिशा के साथ छांदोग्य उपनिषद में गायत्री उपाधिक ब्रह्म की उपासना बताते समय उपासना के लिए स्थान बताया गया गायत्री उपाधिक ब्रह्म का हृदय तो हृदय की कल्पना की गई एक महल के तरह महल के रूप में और उस हृदय रूपी गायत्री उपाधिक ब्रह्म के महल के पांच द्वार बताए गए हैं और उन पांच द्वारों में पांच द्वारपाल बताए गए उसमें दक्षिण दिख संबंधी द्वारपाल बताया व्यान को, इसलिए व्यान का दक्षिण दिशा के साथ संबंध गायत्री उपाधिक हार्द ब्रह्म की उपासना के समय कहा गया और ये जो प्रसिद्ध उपा क्या नाम अग्नि है अग्निहोत्री के यहाँ दक्षिण अग्नि वह गारहपत्य अग्नि और आवनीय अग्नि की अपेक्षा दक्षिण के ओर होती है उसका स्थान तो गारहपत्य अनुर्ह पचन अग्नि का भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध हुआ तो ये दक्षिण दिक्क सामान्य दोनों में होने के कारण समानता होने के कारण दक्षिण दिख संबंध रूप समानता को लेकर के व्यान को दक्षिणाग्नि कहा गया तो ये जो पांच प्राण है इनमें तो गर्भपत्य आह्वनीय और दक्षिणाग्नि की समानता होने से गौण रूप से इनमें शब्द का प्रयोग उपपन्न हो सकता है सिद्ध हो सकता है जो पांच प्राणों में से अन्य दो प्राण बचे हैं समान और उदान उसमें से समान को कहा गया अग्निहोत्र याग में एक होता नामक ऋत्विक होता है उस ऋत्विक के तरह ऋत्विक होता वो होता क्या करता है जो आहुति द्रव्य हैं जिस पात्र में उस पात्र से आहुति द्रव्य को निकाल करके आह्वनीय अग्नि के प्रति ले जाता है और ऐसा ये समान वायु भी क्या करता है ये जो प्राण तथा अपान का प्राणन अपान रूप व्यापार है श्वास निश्वासात्मक व्यापार है इसे ही आहुति के तरह आहुति बताया गया और इन आहूतियों को शरीर की ठीक ठीक स्थिति बनी रहे शरीर स्वस्थ रहे, इसलिए समान रूप से उश्वास निश्वास रूप व्यापारों को प्रवृत्त करता रहता है व्यापार करने के लिए प्राण और अपान को समान प्रवृत्त करता रहता है का अर्थ है याग में होता आहुतियों का प्रणेता होता है जो आहुतियों का प्रणेता है आव्नी अग्नि के प्रति उसे होता कहा जाता है और यहाँ पर आहुति स्थानीय प्राण और अपान के व्यापार उस्वास निश्वासों का प्रणेता है प्रवर्तक हैं समान इसलिए प्रसिद्ध होता कि समानता आहुति प्रणेतृत्व रूप समान वायु में होने से समान को कहा गया होता के तरह होता यद्यपि पहले उसे प्राणाग्नय एव अश्विन जागृति इस वाक्य से अग्नि के तरह अग्नि कहा था लेकिन वो अग्नि होता हुआ भी मुख्य रूप से होता की समानता इसमें होने से होता नामक ऋत्विक है ऐसे समझना और उदान को कहा गया इष्टफल याग का फल उदान याग का फल कैसे है तो कहते हैं उदान निमित्त तक ही सभी कर्मों का फल प्राप्त होता है इसलिए कर्म फल प्राप्ति का निमित्त उदान होने से इष्ट फल कहा जा रहा है कर्मफल प्राप्ति के निमित्त भूत उदान को जो यजमान याग करते हैं तो याग का फल जो अदृष्ट है स्वर्ग आदि उसकी प्राप्ति याग की पूर्णाहुति के साथ ही साथ नहीं होती याग की पूर्णाहूति होने के बाद यजमान का यजमान शरीर में रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध भोग करके समाप्त होने के बाद जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय यजमान को उसके उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर तथा भूत सूक्ष्मों के साथ यह उड़ान वायु ही उसके याग के फल की प्राप्ति कराता है उधर ले जाता है निकाल करके इसलिए उदान को इष्टफल के तरह इष्टफल कहा गया इष्टफलम एव उदान ये जो मूल मूलकंडिका में वाक्य हैं इसकी व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं एक अंतिम वाक्य चतुर्थकंडिका में अवशिष्ट है जिसकी व्याख्या रूप भाष्य की चर्चा हमें करनी है वो अंतिम अवांतर वाक्य है चतुर्थकंडिका में स, आ, एक तो मन यजमान है और मन रूपी यजमान को यह इष्टफल स्थानीय उदान वायु स्वर्ग प्राप्त कराता है ये बताने वाला जो वाक्य है सैनम यजमान अहरह ब्रह्म गमयती इसकी व्याख्या बाकी है तो टीका में भाष्य में जो है कथम स उदान मनाख्यम यजमान इत्यादि वाक्य है ना इसका अवतरण रूप जो टीका ग्रंथ है इसे देखिए ऐसे कल देखा था तो इसमें बताया गया था कि न केवलम मरण द्वारा याग फल प्रापक उदान से ये आनंदस्य किस आनंद अन भूता उपजीवती श्रुते सर्वयागफफलाना ब्र्मात्मक तद्रापक अहरहत्म उकतर तो कहते हैं उदान को इष्टफल जो कहा गया इसमें एक निमित्त बताया उदान निमित्तक मरण के अनंतर इष्टफल की प्राप्ति होने के कारण उदान इष्टफल है कहते केवल इतना ही उदान शब्द को उदान पदार्थ को उदान नामक प्राण वृत्ति को इष्टफल कहने के प्रति हेतु नहीं है उदान निमित्तक मृत्यु के अनंतर कर्मफल प्राप्त होता है इसलिए उदान इष्टफल है इतना मात्र निमित्त नहीं है और भी निमित्त है उदान को इष्टफल के रूप में श्रुति के द्वारा प्रस्तुत करने के प्रति और क्या निमित्त बनेगा तो निमित्त कहते हैं निमित्त दिखाने के लिए ही किंतु ये तनंद से अन्यानी भूतानी मात्रा इति श्रुते तो ये एक श्रुति है आनंद मीमांसा में आई हुई हा, हा आनंद मीमांसा है तैतरी उप निषद में हाँ हा, भी है तो ये जो आनंद मीमांसा की गई उसमें बताया गया ये अंतिम जो से आनंद है ब्रह्मानंद आत्मानंद स्वरूपूतानंद उसका परामर्शक है श्रुतिस्थ ये तस्व आनंद इसमें ये तत्शब तो ये अर्थ है स्वरूभूत सेव स्वरूपभूत आनंद है आत्मानंद सच्चिदानंद स्वरूप है ना आत्मा तो वो जो आनंद है इसी आनंद की मात्रा मात्रा कहते हैं लेश को अंश को तो स्वरूपभूत आनंद का जो अंश है अंश के यद्यपि स्वरूपभूत आनंद का अर्थ है स्वयं आत्मा ही और आत्मा का स्वरूपभूत जो आनंद है यानी आत्मा है वह सांस नहीं है सांस कहते हैं अंशों से युक्त सावय अंश शब्द का अर्थ होता है अवयव तो सांस का अर्थ हो जाएगा सावयव तो आत्मा तो सवयव नहीं है निरवय है मात्रा रहित है मात्रा का अर्थ है अवयव अंश निरंश है वात्मा यद्यपि लेकिन वो स्वरूपभूत आनंद निरंश होता हुआ भी जैसे आकाश निरंश है लेकिन उसे घटादि उपाधियों को लेकर के औपाधिक अंश वाला माना जाता है घटाकाश मठाकाश ये सब महाकाश के अंश के तरह औपाधिक अंश है ऐसे संसार में आनंद यानी सुख एक ही है यो वे भूमा तत्सुखम सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा जो भूमा है वही सुख है और भूमा को भूमा का अर्थ होता है अपरिच्छिन्न जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न पदार्थ है जो सर्वत्र व्यापक है सर्वदा है और अद्वितीय है वही सुख है ऐसा तो सर्वत्र व्यापक सर्वदा रहने वाला और अद्वितीय आत्मा ही है वही सुख है अनेक नहीं है सुख जैसे आकाश एक है अनेक नहीं है लेकिन घटाधि उपाधि को लेकर के उनमें अनेकता प्रतीति होती है उसमें आकाश में अनेकता की प्रतीति होती है वो अनेक सा दिखता है अनेक न होने पर भी वो औपाधिक अंश है उसके भेद हैं ऐसे ये मानुष सुख आनंद मीमांसा में आनंद से प्रारंभ करके हिरण्यगर्भ के आनंद तक के ये सोपाधिक आनंद बताए हैं सोपाधिक सुख बताए हैं और उन आनंद से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के जितने भी आनंद है सोपाधिक सुख है उन सुखों को ये वाक्य बता रहा है कि मात्रा है वो जैसे घटाकाश पटाकाश आदि महाआकाश के मात्रा के तरह मात्रा है अंश के तरह अंश है जब तक घटादि उपाधियां आकाश के साथ जुड़ी हुई है तब तक घटाकाश आदि को कहा जाता है महाकाश के अंश के तरह अंश ऐसे ये मानुष्यानंद गंधर्वानंद देव देवानंद बृहस्पति आनंद प्रजापति आनंद और हिरण्य गर्भानंद इनमें आनंद सबके साथ है जैसे घटाकाश मठाकाश पटाकाश आदि में आकाश सबके साथ है और ये घट पट मठ आदि जो हैं ये उपाधियाँ हैं इन उपाधियों को यदि निकाल दिया जाए घटाकाश में से घट रूप उपाधि को हटा दिया जाए मठाकाश के साथ जो उपाधि जुड़ी है मठ उसको हटा दिया जाए तो शेष क्या रहता है आकाश और आकाश आकाश आकाश वो तो सब एक ही है महाकाश ही कहलाएगा महाकाश के लिए केवल आकाश शब्द का प्रयोग और उनके जो अंश है उन अंशों के लिए घटाकाश मठाकाश इत्यादि प्रयोग होता है उपाधि को साथ में जोड़ करके ऐसे आनंद मानुषानंद गंधर्वानंद देवानंद इं, इंद्र का देवराज आनंद बृहस्पति आनंद इत्यादि जो आनंद है इनमें से मानुष आदि जो उपाधियां हैं इन उपाधियों को हटाते हैं तो रहता है केवल आनंद वो सामान्य आनंद है वो सुख है वो है यो व्य भूमा तत्सुखम से बताया गया सुख स्वरूप और उस महानंद के यानि स्वरूपुत आनंद के ही अंश हो गए अंश के तरह अंश मनुष्यादि शरीरों से उपाधियों से भोगे जाने वाले सुख विषय सुख वे आत्मानंद के ही अंश के तरह अंश है इसे यह श्रुति बता रही है ये तस्व आनंद भूतानि उपजीवन्ति भूतानी का अन्वय आनंदस्य के साथ करना <coughs> एक आनंद से मात्रा अन्यानी भूतानी उपजीवन्ति उपजीवंती का अर्थ है अनुभव करते हैं भोगते हैं भोग है अनुभव सुख का अनुभव या दुख का अनुभव भोग कहलाता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग और उपजीवंती का अर्थ भोग करते हैं तो जो चौरासी लाख प्रकार की योनिस्थ भोक्ता जीवों को उनके पुण्य कर्म के फल स्वरूप अनुभव में आ रहा है सुख वह सुख इसी स्वरूभूत आनंद का एक अंश के तरह अंश है और संपूर्ण जो अंश होता है जैसे गंगा जी से उठाया हुआ एक लोटा गंगा जल वह गंगा जी का अंश है उसे फिर गंगा जी में मिलाते लोटे को हटा देंगे लोटा रूप उपाधि को बाल्टी रूप उपाधि को तो गंगा ही है ऐसे ये सारे पुण्य कर्मों के फलभूत जो सुख है वो सारे सुखों का सामान्य स्वरूप यदि देखा जाए तो क्या है वो है ब्रह्म आत्मानंद स्वरूपूतानंद इन सारे सुखों का सामान्य स्वरूप है ब्रह्म तो ये श्रुति ये बता रही है एक प्रकार से समस्त पुण्य याग का फल जो तत्त सुख है वे सारे सुख जिसके अंश हैं ब्रह्मानंद के वो ब्रह्मानंद स्थानीय है ब्रह्मानंद में अंतर्भूत है इसलिए ब्रह्मानंद को कहा जाता है गौण रूप से समस्त यागों का फल के तरह फल यावान अर्थ उदप्पा ने सर्वोतः संप्रतोदके तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से विजानतः ये गीता भी बताती है कि ब्रह्मानंद में ये सारे सुखान जो विषय सुख हैं उनका अंतर्भाव है इसलिए सारे याग के फलभूत सुख ब्रह्म रूप ही है जिसमें अंतर्भूत हो जाए तदात्मक माना जाएगा तो उस दृष्टि से यहाँ पर ये कहा गया कि ये आनंदस्य से अन्यान भूतानी मात्रा उपजीवंती श्रुते इस श्रुति से क्या निश्चित होगा कि सर्व याग फलानाम अपि समस्त यागों का जो फल है तत्त सुख मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत का सुख ये है सर्व याग फल और वे ब्रह्मात्मकत्वात् वो ब्रह्म स्वरूप है ब्रह्म उनका सामान्य रूप होने से और तद प्रापकत्वात् प्रापकवात तद यानी समस्त याग फलात्मक जो ब्रह्म है और उसका प्रापक उदान वायु है स्वप्न अवस्था से मन को निकाल करके सुसुप्ति में पहुंचाने वाला उदान वायु है और सुसुप्ति अवस्था में मन को ब्रह्म की प्राप्ति होती है ये जो जीव है सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है अज्ञात ब्रह्म भाव को और ज्ञान अवस्था में सुसुप्ति में और ज्ञान में इतना ही अंतर है कि सुसुप्ति के समय जीव ब्रह्म भावापन्न होता है लेकिन अज्ञान से आवृत्त तो जो ब्रह्म है अविद्या से अच्छादित ब्रह्म भावापन्न रहता है सुसुप्ति अवस्था में जीव और वो अविद्या रूप जो आवरण है ज्ञान से निवृत्त होता है बाधित होता है तो ब्रह्म अनावृत होता है और अनावृत ब्रह्म भावापन्न होता है विद्या अवस्था में ज्ञानी ज्ञानी में और सुसुप्त पुरुष में इतना ही अंतर है कि सुसुप्त पुरुष अज्ञात ब्रह्म के साथ मिला हुआ है एक ही भूत सा है और ज्ञात ब्रह्म के साथ अनावृत ज्ञात ब्रह्म का अर्थ है अनावृत ब्रह्म अविद्या रूप आवरण निवृत्त हो गया है रहा नहीं है जिसका ऐसे अनावृत ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करता है ज्ञान अवस्था में ज्ञानी विद्वान ओ ब्रह्म भावापन्न होता है ज्ञात ब्रह्म भावापन्न तो सुसुप्ति में स्वप्न अवस्था से मन रूपी यजमान को निकाल करके सर्व याग फलात्मक जो ब्रह्म है सुसुप्ति अवस्था में प्राप्त कराता है यह उदान वायु ही मन को मन रूपी यजमान को वहां ले जाता है तो जैसे बाह्य याग का जो फल है वह बाह्य याग के फल की प्राप्ति कराता है यजमान का शरीर छूटने के बाद उड़ान वायु स्वर्ग में ले जाकर के ऐसे प्रतिदिन ब्रह्म रूपी स्वर्ग में मन रूपी यजमान को सुषुप्ति अवस्था में यह उड़ान वायु ले जाता है तो मन जिस ब्रह्म को प्राप्त करता है सुसुप्ति अवस्था में वह ब्रह्म सर्वयाग फल रूप है इष्ट फल रूप है तो इष्ट फलात्मक ब्रह्म की प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में प्राप्ति मन रूपी यजमान को कराने वाला यह उदान होने से भी उदान को श्रुति ने फल के तरह इष्टफल कहा है ये पर लिखते हैं कि सर्वयाग फलामक त्रापक अहरह इष्टफल प्रापक उदान तो प्रतिदिन इष्टफल यानी सर्वयाग फल रूप ब्रह्म का प्रापक यह उदान होने से भी उदान को इष्टफल के तरह इष्टफल मूल श्रुति ने कहा इसी को प्रश्न पूर्वक स्पष्ट किया जा रहा है अंतिम वाक्य का व्याख्यान करते हुए भाष्य में तो पहले कहा कथम यह प्रश्न हुआ और इसका उत्तर दिया जा रहा है स यानी मूल कंडिका में स ये सर्वनाम है वह उदान का परामर्शक है स एनम यजमान अहरह ब्रह्म गमयति इस वाक्यस्थ इस सर्व सर्वनाम से इष्टफल जिस उदान को कहा जा रहा है उस उदान को लेना इसलिए कहा कि स यानी उदान मनाख्यम यजम येनम् यजम इसमें से येनम् ये सर्वनाम मन रूप यजमान का परामर्शक है तो ये मन रूपी यजमान को क्या करता है ये उदानवायु? तो स्वप्नवृत्ति रूपात अपि प्रचाव्य तो जैसे जागृत वृत्ति से हटा करके बाह्य इंद्रियों को मन में स्थापित कर दिया ऐसे मन को भी स्वप्न वृत्ति से यानि स्वप्नावस्था से प्रचारित करके यानि हटा करके व्यावृत करके अहरह अहर यानि प्रतिदिन सुसुप्ति के समय स्वर्गम ईव इसमें ईव एवकार अर्थ में है अवधारण अर्थ में है स्वर्गम इव का है स्वर्गम एव तो स्वर्ग क्या है तो ब्रह्माक्षरम यह स्वर्ग शब्द का अर्थ है ब्रह्मरूप स्वर्ग प्रतिदिन यह उदान वायु स्वप्न अवस्था से निकाल करके सुसुप्ति अवस्था में जिस स्वर्ग को प्राप्त कराता है मन रूपी यजमान को वह स्वर्ग कोई इंद्र का जो लोक है वो नहीं अपितु ब्रह्म ही है स्वर्ग शब्द का अर्थ इसलिए कहते हैं स्वर्गम एव ब्रह्म अक्षरम तो ब्रह्म रूपी अक्षर यानि सर्वव्यापक जो तत्व है उसे गमयत यानि प्रापयती और ये ब्रह्म है सर्वयाग फलात्मक तो सर्वयाग फलात्मक ब्रह्म की प्राप्ति सुसुप्ति के समय प्रतिदिन यह उदान वायु मन रूपी यजमान को कराता है जिस कारण से उस कारण से भी उदान को श्रुति ने इष्टफल कहा इष्टफल की प्राप्ति उदान निमित होने से इसलिए यहां आगे लिखते हैं कि अतः याग फल स्थानीय उदान तो अतः यानी इसी कारण से प्रतिदिन सुसुप्ति के समय समस्त याग फल रूप ब्रह्म की प्राप्ति उदान के द्वारा कराई जा रही है मन को जिस कारण से अतः थे इसी कारण से याग फल स्थानीय उदान फल रूप याग फल के तरह याक का फल उदान को कहा गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए स्वर्गम ईव इस प्रतीक के बाद में टीकाकार बता रहे हैं ईव कार जो है स्वर्गम ईव के साथ जुड़ा हुआ ईव ये निपात वह एव अर्थम में है अवधारण अर्थम में है इसलिए लिखा कि स्वर्गम एव इत्यर्थ और य अर्थ में ही रहेगा तो उसका अर्थ निकलेगा स्वर्ग के तरह यहां स्वर्ग के तरह अर्थ नहीं लेना स्वर्ग का अर्थ ही लेना ब्रह्म यहां स्वर्ग कौन है तो ब्रह्म ही आगे टीका में है सर्वयाग फलात्मक सर्वयाग फलात्मक ब्रह्म गमयति स्वरूप स्वर्गम एवं ब्रह्माक्षर गमयती इस वाक्य का अर्थ निकलेगा याग फलात्मक जो स्वरूपभूत ब्रह्म है वही अक्षर यानी अविनाशी है व्यापक है उसकी प्राप्ति ये उदान कराता है मन को आगे लिखते हैं टीकाकार एक शंका करके उसका समाधान कर रहे हैं यद्यपि अहरह ब्रह्म प्राप्तिर न याग साध्या यागरहिता ये शंका हुई आक्षेप हुआ ये कहा गया कि अहरह स्वर्गम गमयती ये कहा ना तो प्रतिदिन सुसुप्ति के समय जो ब्रह्म प्राप्ति हो रही है वह ब्रह्म प्राप्ति याग का फल नहीं कहा जाएगा सुसुप्ति के समय जिस ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है वह ब्रह्म याग का फल है ब्रह्म की प्राप्ति ये नहीं कह सकते यदि सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म की प्राप्ति याग का फल होता तो जो याग करने वाला यजमान है उसी को नींद आती और नींद में ब्रह्म की प्राप्ति यानी ब्रह्म ही इष्ट फल है याग का फल है ऐसा कहा ना तो सुसुप्ति के समय याग फलात्मक इष्ट फलात्मक ब्रह्म की प्राप्ति किसको होती जिसने याग किया है यज्ञ किया है उसी को सुसुप्ति के समय ब्रह्म प्राप्त होता अर्जिनों ने याग नहीं किया है जीवन में कभी न पूर्वजन्म में न अभी उन्हें न प्राप्त होता सुसुप्ति में ब्रह्मा लेकिन देखा जाता है कि जो याग नहीं करते हैं उनको भी सुसुप्ति अवस्था में वैसा ही सुख मिलता है जैसा वैदिक कर्म करने वाले यजमान को इसलिए वैदिक कर्म का याग का फल सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म प्राप्ति है ये नहीं कहा जा सकता ये आक्षेप किया है कि यद्यपि अहरह अह ब्रह्म प्राप्ति न याग साध्या तो प्रतिदिन जो सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है उसे याग का फल नहीं कहा जा सकता याग साध्या न करते याग का फल नहीं है क्यों तो कहते इसलिए कि याग रहता नाम अपनी तत्प्राप्त तो जिन्होंने याग नहीं किया है वे भी तो सो जाते हैं तो वही सुख प्राप्त करते हैं जो याग करने वाले सोने के बाद सुख प्राप्त करता है सुसुप्ती अवस्था में होने वाला जो सुख है चाहे वो पापी सोले या धर्मात्मा सोले, मनुष्य सोले या पशु सोले, सोने के बाद जो सुख होता है गहरी नींद में वह निरति निरतिशय है उसमें कोई अंतर नहीं है सौ सुप्त सुख में और इसलिए याग करता को भी और याग न करने वाले को भी सोसुप्त सुप जब एक जैसा मिल रहा है तो ये कहा जाएगा कि सोसुप्त सुख की प्राप्ति यानी सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म की प्राप्ति याग का फल नहीं है याग का फल होता तो याग करने वाले को ही वह सुख होता याग न करने वाले को नहीं होता जहां साधन नहीं है वहां फल होगा तो व्यतिरिक्त व्यभिचार हो जाएगा ना फिर तो साध्य साधन भाव ही नहीं होगा इसलिए ससुप्त सुख को याग का फल नहीं कहा जा सकता यद्यपि ये, ये कहा तो भी यहां पर इष्ट सर्व सर्वयाग फलात्मक ब्रह्म है और उसका सुसुप्ति अवस्था में प्रापक उदान है ये जो कहा गया इसके विषय में आगे लिखते हैं तथापि इत्यादि से तथापि तथा, तथा ब्रह्म एवं सर्वयागफ फल तत्प्रापक उदान से इष्टफल अस्ति इति भाव तो ब्रह्म ही याग फलात्मक होने से तत्पापक उदान से इष्टफल प्रापकत्व अस्ति। तो ब्रह्म की प्राप्ति या साध्या नहीं है लेकिन ब्रह्म तो सारे पुण्य कर्मों का जो फल है उसका सामान्य रूप होने के कारण सभी पुण्य कर्मों के फल स्वरूप माना जाता अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान को माना जाता है ना यद्यपि रज्जु सर्पादी नहीं नहीं है लेकिन सर्पादी का वास्तविक स्वरूप रज्जु ही है रज्जु का वास्तविक स्वरूप सर्पादी नहीं है लेकिन रज्जु सर्पादी का वास्तविक स्वरूप रज्जु ही है ऐसे अंश का वास्तविक स्वरूप माना जाता है अंशी उपाधि को हटा दे यदि मानुष मानुषानंद देवानंद इत्यादि में से मानुष देव इत्यादि उपाधि को हटा दे तो आनंद एक है वो ब्रह्म रूप है इसलिए ब्रह्म समस्त यागों का जो फल है तत्त सुख उसका सामान्य स्वरूप है और उस सामान्य स्वरूप का प्रापकत्व उदान में वो बना रहेगा उस सामान्य इतने अंश को लेकर के कि सुसुप्ति अवस्था में सोने वाला कोई भी हो उसे सुख विशेष का जो सामान्य स्वरूप है सुख सामान्य सुसुप्ति अवस्था में होने वाला ससुप्त सुख वो सुख सामान्य है और उस सुख सामान्य की प्राप्ति कराने वाला कौन होगा तो मन को जागृत स्वप्न से निकाल करके सुसुप्ति के ओर पहुंचाने वाला जो होगा उसी को ससुप्त सुख का प्रापक माना जाएगा तो वो है उदान तो यद्यपि याग साध्य सौसुप्त सुख नहीं है लेकिन उदान सौसुप्त सुख प्रापक है ये जो बात है वो बनी रहेगी और वो सुप्त सुख जो समस्त याग का सामान्य स्वरूप याग समस्त याग के फलों का सामान्य स्वरूप है उसका प्रापकत्व भी उदान में होने से उसे याग फल विशेष रूप भी कहा जा सकता है इसलिए ये जो हमने कहा उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं हुई ये यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि तथापि ब्रह्मण एव सर्वयाग फलत्व तत्प्रापक उदान से इष्टफल प्रापकत्व अस्थित भाव ये अभिप्राय है इस वाक्य का आगे लिखते हैं नच च उदान से कथम तत्पापक संक्यम न च कान्वय संक्यम के साथ करना उदानस्य कथम तत उदान कथम तत्प्रापक उदान वायु सर्व सर्वइष्टफल का सामान्य स्वरूपात्मक सौसुप्त सुका प्रापक कैसे हैं इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती क्यों नहीं की जा सकती तो इसके लिए हेतु बताते हैं कि तस् सुसुमना नाड़ी चारित्वेन तस्याने उदान तो उदान का स्थान पहले बताया गया पहले जो आ, बताई गई बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ 201 नाडियां बताई ना 201 नाडियां उनमें से प्रधान एक नाड़ी है सुसुमना नाड़ी और वो सुसुमना नाड़ी स्थान बताया है उदान का तो इसलिए उदान को कहा जाता है सुसुमना नाड़ी चारी चारी कहते हैं विचरण करना जिसका शील है स्वभाव है और किसमें सुषुमना नाड़ी में तो सुसुमना नाड़ी में विचरण करने वाला सुसुमना नाड़ी विचरण का स्थान है जिसके उसे कहा जाएगा सुसुमना नाड़ी चारी उसमें एक धर्म रहेगा सुसुमना नाडी चारित्व वो किसमें है तस्य शब्द से ग्राह्य उदान में तो उदान में सुसुमना नाड़ी चारित्व होने से तस् सुसुमना नाडी चारित्वेन का अर्थ निकला और स मन तन्नाडीम प्रवेशयन तो स यानी वो सुसुमना नाड़ी में विचरण करने वाला उदान क्या करता है जब जाग्रत और स्वप्न का प्रारब्ध भोग करके समाप्त होता है तो मन को अपने विचरण स्थान सुसुमना नाड़ी में प्रविष्ट करता खींच लेता अपने और मन को ये उदान वायु और सुषमना नाड़ी में प्रविष्ट हुआ मन तो फिर सुषुमना नाड़ी में ही माना जाता है अंतर्यामी का स्थान हृदय संबंधी प्रधान नाड़ी है ना यह सुषुमना नाड़ी और हृदय में आत्मा है अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से अस्तित्व के अनुसार ईश्वर सर्वभूतान हृदय से ऋण तिष्ट तो हृदय में तो 101 नाड़ियां हैं हृदय संबंधी उसमें से किस नाड़ी से संबंधी हैं ये ईश्वर तो सुषमना नाड़ी में ईश्वर है और वहीं पर उदान का भी विचरण स्थान है ईश्वर के आसपास घूमता रहता है कौन ये उदान तो जैसे ही जागृत और स्वप्न का प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो इस मन को वह ईश्वर का स्थान भूता सुसुमना नाड़ी में प्रविष्ट कराता है मन रूपी यजमान को और फिर जिसका ईश्वर के स्थान में प्रवेश होगा उसे उस स्थान में रहने वाला जो ईश्वर है ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो सुसुप्ती अवस्था में मन उस सुसुमना नाड़ी में रहता और उदान उसकी सहायता करता है सुसुमना नाड़ी में पहुंचाने में इसलिए यहां पर लिखते हैं कि स मनह तन्नाडीम प्रवेशयन उदान वायु मन को तन्नाड़ी यानी सुसुमना नाड़ी में प्रविष्ट कराकर तदगतम ब्रह्म प्राप ये तदगतम में तत्कार तद सुषुमना नाड़ी तो सुसुमना नाड़ी गत जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति कराता है कौन उदान वायु इसलिए ब्रह्म प्रापक बनाओ और ब्रह्म है सर्व याग फलों का सामान्य स्वरूप तो सर्व याग फलों का सामान्य स्वरूप भूत ब्रह्म प्रापकत्व वायु में विद्यमान इसलिए भी वायु को फल के तरह फल कहा समाधान हुआ कि तदगतम ब्रह्म प्राप्ति इति उपपत्ते ये सिद्ध होने से उदान कैसे ब्रह्म प्रापक है ये शंका नहीं की जा सकती ये कहा गया इस प्रकार यह जो द्वितीय प्रश्न था कि तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा किसका धर्म है वो बताया गया प्राण का धर्म है अब तीसरा जो प्रश्न है इस शरीर में कार्यकरण संघात रूप इस समुदाय में कौन सा करण है जो स्वप्न को देखता है कह स्वप्नान पश्यती ये तीसरा प्रश्न है यहने स्वप्न अवस्था किसका धर्म है ये जो पूछा गया तीसरे प्रश्न से उसका उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं पंचम कंडिका से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल द्रं कर्णे शुणुयाम देवा भद्रं पशेमाक्ष स्थिरैरंगे सुषुवा स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नाक्षो अरिष्टनेस्ति स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा